श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद संतानवे 11 अक्टूबर अठारह नारायण आए हैं श्री रामकृष्ण को बड़ा आनंद है नारायण को छोटी खाट पर अपने बगल में बैठाया देह पर हाथ फेरते हुए स्नेह करने लगे खाने के लिए मिठाई दी और स्नेह पूर्वक पानी के लिए पूछा नारायण मास्टर के स्कूल में पढ़ते हैं श्री राम के पास आते हैं इसलिए घर में मारे जाते हैं श्री राम कृष्ण हँसते हुए स्नेहपूर्वक नारायण से कह रहे हैं तू एक चमड़े का कुर्ता पहना कर तो काम कम लगेगा फिर नारायण से कहने लगे हरीपद की वह बनी हुई माँ आई थी मैंने हरीपद को खूब सावधान कर दिया है वे लोग घोषपाड़ा के मतवाले हैं मैंने उससे पूछा था क्या तुम्हारे कोई आश्रय है उसने एक चक्रवर्ती को बतलाया श्री राम कृष्ण मास्टर से आहा उस दिन नीलकंठ आया था कैसा भाव है और एक दिन आने के लिए कहा गया है गाना सुनाएगा आज उधर नाच हो रहा है जाओ देखो ना रामलाल से तेल नहीं है हंडी देखकर हंडी में तो नहीं है श्री राम कृष्ण टहल रहे हैं कभी घर के भीतर कभी घर के दक्षिण ओर के बरामदे में कभी घर के पश्चिम ओर के गोल बरामदे में खड़े होकर गंगा दर्शन कर रहे हैं कुछ देर बाद फिर छोटी खाट पर बैठे दिन के तीन बज चुके हैं भक्तगण फिर जमीन पर आकर बैठे श्री रामकृष्ण छोटी खाट पर चुपचाप बैठे हैं रह रहकर घर की दीवार की ओर देख रहे हैं दीवार पर बहुत से चित्र हैं श्री रामकृष्ण की बाई और श्री वीणा का चित्र है उससे कुछ दूर पर नित्यानंद और गौरांग भक्त समाज में कीर्तन कर रहे हैं श्री रामकृष्ण के सामने ध्रुव प्रहलाद और जगन माता काली की मूर्ति है दाहिनी ओर दीवार पर राज राजेश्वरी की मूर्ति है पीछे ईसा की तस्वीर है पीटर डूबे जा रहे हैं और ईसा पानी से निकाल रहे हैं एकाएक श्री रामकृष्ण ने मास्टर से कहा देखो घर में साधुओं और सन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है सुबह उठकर दूसरे का मुँह देखने से पहले साधुओं और सन्यासियों का मुख देखकर उठना अच्छा है दीवार पर अंग्रेजी तस्वीर धनी राजा और रानी की तस्वीरें रानी के लड़कों की तस्वीरें साहब और मेम टहल रहे हैं उनकी तस्वीरें इस तरह की तस्वीरें आदि रखना रजोगुणी के लक्षण है जिस तरह के संग में रहा जाता है वैसा ही स्वभाव भी हो जाता है इसीलिए तस्वीरों में भी दोष है फिर मनुष्य जैसा है वैसे ही संगी भी खोजता है जो परम हंस होते हैं वे पाँच छः साल के दो चार लड़के अपने पास रख लेते हैं उन्हें पास बुलाया करते हैं उस अवस्था में बच्चों के बीच रहना खूब सुहाता है बच्चे सत्व रज और तम किसी गुण के वश नहीं हैं पेड़ देखने पर तपोवन की याद आती है ऋषियों के तपस्या करने का भाव जाग जाता है सीते के ब्राह्मण कमरे में आए श्री रामकृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया उन्होंने काशी में वेदांत पढ़ा था श्री रामकृष्ण क्यों जी तुम कैसे हो बहुत दिन बाद आए पंडित साहस जी गृहस्थी के काम से छुट्टी नहीं मिली आप तो जानते ही हैं पंडित जी ने आसन ग्रहण किया उनसे बातचीत हो रही है श्री रामकृष्ण बनारस तो बहुत दिन रहे क्या क्या देखा कुछ कहो तो कुछ दयानंद की बातें बताओ पंडित दयानंद से मुलाकात हुई थी आपने तो देखा ही था श्री रामकृष्ण। मैं देखने के लिए गया था तब उस तरफ के एक बगीचे में वह टिका हुआ था उस दिन केशव सेन के आने की बात थी वह चातक की तरह उनके लिए तरस रहा था बड़ा पंडित है बंग भाषा को गौरांड भाषा कहता था देवता को मानता था केशव नहीं मानता था दयानंद कहता था ईश्वर ने इतनी चीज़ें बनाई और देवता क्या नहीं बना सकते थे निराकारवादी हैं कप्तान राम राम कह रहा था उसने कहा इससे बर्फी बर्फी क्यों नहीं रटते पंडित काशी में पंडितों के साथ दयानंद का खूब शास्त्रार्थ हुआ सब एक तरफ थे और वह एक तरफ फिर लोगों ने उसे ऐसा बनाया कि भागते बन पड़ी सब एक साथ ऊंची आवाज़ से कहने लगे दयानंदेन यदुक्तम तध्येयम और कर्नल अलकट को भी मैंने देखा वे लोग कहते हैं महात्मा भी है और चंद्रलोक सूर्यलोक नक्षत्रलोक ये भी सब हैं सूक्ष्म शरीर उन सब स्थानों में जा सकता है इस तरह की बहुत सी बातें कही अच्छा महाराज यह विचार आपको कैसा जान पड़ता है श्रीराम पीठ भक्ति ही एकमात्र सार वस्तु है ईश्वर की भक्ति वे क्या भक्ति की खोज करते हैं अगर ऐसा हो तो अच्छा है अगर ईश्वर लाभ उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है चंद्रलोक सूर्यलोक नक्षत्रलोक और महात्मा को लेकर ही अगर कोई रहे तो ईश्वर की खोज इससे नहीं होती उनके पाग पद्मों में भक्ति होने के लिए साधना करनी चाहिए व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए अनेक वस्तुओं से मन को खींचकर उनमें लगाना चाहिए यह कहकर श्री राम कृष्ण राम प्रसाद के गीत गाने लगे मन अंधेरे में पागल की तरह उनके तत्व का विचार तुम क्या करते हो वह तो भाव का विषय है भाव के बिना अभाव के द्वारा क्या वह कभी मिल सकता है उस भाव के लिए योगीजन योग योगांतर तक तपस्या किया करते हैं भाव का उदय होने पर वह मनुष्य को उसी तरह पकड़ता है जैसे लोहे को चुंबक पत्थर और चाहे शास्त्र कहो चाहे दर्शन कहो चाहे वेदांत किसी में भी नहीं हैं उनके लिए प्राणों के विकल हुए बिना कहीं कुछ न होगा षठ दर्शन निगमागम और तंत्रसार से उनके दर्शन नहीं होते वे तो भक्ति रस के रसिक हैं आनंदपूर्वक हृदयपुर में विराजमान है खूब व्याकुल होना चाहिए एक गाने में है राधिका के दर्शन सबको नहीं होते